देवी भागवत बारवा विधि भगवान नारायण कहते हैं नारद इसके बाद अपने सामने वेदी पर भद्र मंडल लिखकर उसकी कर्णिका के मध्य भाग को अघनी धान्य से चावल से भर दे वही कुर्च जिनकी संख्या है ऐसे सत्ताइस कुशों को स्थापित करें फिर ओम आधार शक्त्यय नमः ओम मूल प्रकृतिय नम ओम कुर्माय नम ओं शेषाय नम ओं क्षमाये नम ओं सुधा सिंधवे नम ओम दुर्गा देवी योग पीठाय इन मंत्रों का उच्चारण करके पीठ की पूजा करें तत्पश्चात छिद्र रहित कलश हाथ में ले ओम फट इस अस्त्र मंत्र से उसे प्रक्षालित करें फिर तीन गुण वाले लाल सूत्र में उस कलश को आविष्ठित करें नवरत्न और कूच उस कलश में रखकर गंध आदि से सुपूजित करके प्रणव का उच्चारण करते हुए उस पीठ पीठ पर उसे स्थापित कर दे मुने इसके बाद और में के भाव की कल्पना करें फिर प्रतिलोम के क्रम से मातृका मंत्र का उच्चारण करते हुए तीर्थ के जल से कलश को भर दे देवता बुद्धि से मूल मंत्र का जप करके उस कलश को पूरा करे तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष पीपल कटहल अथवा आम्र के कोमल नए पल्लों से कलश के मुख को ढक दे और उसके ऊपर फल और अक्षत अच्छा सहित पात्र स्थापित करके दो वस्त्रों से उस कलश को लपेट दे प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र पढ़कर प्राण प्रतिष्ठा करे आवाहनादि मुद्रों से मुद्रा से परम आराध्य देवी को प्रसन्न करें कल्पोक्त विधि से उन भगवती परमेश्वरी का ध्यान करके उनके आगे स्वागत और कुश कुशल प्रश्न आदि शब्दों का उच्चारण करे फिर पाद्य अर्घ आचमन मधुपर्क और अभंग स्नान आदि देवी को निवेदित करें। फिर दो वस्त्र अर्पण करें। वे वस्त्र लाल रंग के रेशमी और स्वच्छ होने चाहिए इसके बाद ऐसी भावना करें कि नाना प्रकार की अकल्पित मणिया भगवती को अर्पण कर रहे हैं तदनंतर मनुपुटित वर्णों द्वारा विधि पूर्वक देवी के अंगों में मातृका का न्यास करके चंदन आदि उपचारों से भली भांति पूजा करे मुने, काला और और युक्त कस्तुरी युक्त केसर चंदन चंदन के पुष्प भगवती को अर्पण इसके बाद विद्वान पुरुष गुंगुल उशीर चंदन, सरकरा धूप जो भगवती को अत्यंत प्रिय है अर्पण करे फिर बहुत से दीपक सेवा में प्रदर्शित करके नैवेद्य अर्पण करे प्रत्येक द्रव्य में प्रोक्षणी का किंचित जल छोड़े प्रोक्षणी के सिवा दूसरा जल नहीं होना चाहिए इसके बाद अंग पूजा और कल्पोक्त आवरण पूजा करें तदनंतर देवी की सांग पूजा करके देव की पूजा करें दक्षिण दिशा में वेदी बनाकर उस पर अग्नि करें देवता का आवाहन करके क्रमशः अर्चन करें इसके बाद प्रणवपूर्वक व्याहृति सहित मूल मंत्र का उच्चारण करें उन्हें घृत सहित खीर की पच्चीस बार आहुति देने के पश्चात मंत्रों से हवन करें, गंध आदि उपचारों से पूजा करके देवी को उस पीठ पर पधरावे अग्नि का विसर्जन ओर खीर से बली दे। प्रधान देवता के पार्षदों को गंध पुष्प आदि से युक्त पांच प्रकार के उपचार अर्पण करके उन्हें तांबुल छत्र और चमर अर्पण करें, इसके बाद देवी के मंत्र का एक जप करे पहले से ही ईशान दिशा को स्वच्छ करके वहां करकरी स्थापित करे वही भगवती दुर्गा की अर्चना करे तत्पश्चात शिष्य के साथ गुरुदेव मौन होकर भोजन करे उस रात उसी वेदी पर यत्न पूर्वक सहन करे